नमस्कार रेडियो सरगम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में और मैं एक से बढ़कर एक कलाकार से आपको जोड़ने का प्रयास मेरा जारी है और आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें सुन रहे हैं आज और बहुत लोगों के अनुभव एक्सपीरियंस और उसके साथ में उनके गाने भी आप सुन रहे हैं तो आइए आज के इस एपिसोड में अभी हमारे बीच में है डॉक्टर मीनाक्षी रावल जी हैं जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं और हिंदी पढ़ाते हैं लैंग्वेज में और साथ ही साथ संगीत का भी बहुत शौक है तो आइए उन दोनों ही चीज़ों किस तरह से वो कर रही हैं और कैसे उनका रुचि हिंदी लैंग्वेज में आया और उसके बाद इस संगीत के साथ कैसे उनका जुड़ा हुआ ये सारी बातें डॉक्टर मीनाक्षी रावल जिसे हम लोग सुनेंगे आप सभी की तरफ से रेडियो सरगम में उनका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत आभार और रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया आ, संगीत की जो रुचि है वो बचपन से ही मुझे ऐसे रही कि मेरी मम्मी को गाने का बड़ा शौक़ था तो वो फिल्मी गाने गाती रहती थी और वो रेडियो पे गाने चलते रहते थे तो उस समय टेलीविज़न तो था नहीं तो रेडियो पर गाने सुनते थे और मतलब मेरी तो पढ़ाई भी संगीत के साथ हुई आपको मैं बताऊँ कि काम भी उसके साथ ही होता था रेडियो पे गाना आता था और मम्मी बोलती थी तुमको ये काम करना तो मैं सोचती अभी ये गाना ख़त्म होगा इतनी देर में मुझे ये काम करना है तो उसके साथ एग्ज़ाम में भी इवन कॉलेज तक भी ये रहा कि रेडियो चलता था और मैं सोचती थी ये गाना ख़त्म हो तब तक मुझे ये आंसर याद हो जाना चाहिए अच्छा। तो स्पीड से वो सब चलता था तो ऐसे संगीत चलता रहा और विधिवत सीखा नहीं है क्योंकि फ़ादर को ये सब पसंद नहीं था वो बोलते थे पढ़ो तो ज़िंदगी बनेगी इसमें क्योंकि उस समय इतना फ्यूचर नहीं था जैसे आज बहुत एक्सपोज़र मिल रहा है सब है ऐसा तब नहीं था तो बस ऐसे ही शौकिया और विवाह के बाद अभी मतलब पति के साथ ही ये थोड़ा सा मुझे उन्होंने आगे मोटिवेट किया और मुझे मंच प्रदान किया कि हाँ तुम गाओ बाकी मैं बहुत ही मतलब थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ शुरू से दा दा दा दा दा दा <laughs> तो चलिए रेडियो में तो इंट्रोवर्ट नहीं चलेगा खुल के बात करनी होगी क्योंकि हमारे श्रोता फिर इंट्रोवर्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने संगीत का जो शौक़ है वो किस तरह से वो पूरा कर रहे हैं और संगीत का शौक़ जैसे बचपन से ही रहा और रेडियो की खास बात है कि आप रेडियो सुनते हुए कुछ और भी कर सकते हैं ये एक प्लस पॉइंट है रेडियो का अगर आपको रेडियो का शौक़ है तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व हैं ये बताया जाएगा और वही चीज़ें दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें फ़िल्म या टेलीविज़न के साथ आप अगर जुड़ जाते हैं तो आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं और आपको एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं ये भी बता नहीं सकते उसके लिए भी फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी होगी तो आइए रेडियो एक बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीका है हमारे अपने आप को अपग्रेड करने का ज्ञान और मनोरंजन दोनों चीज़ें रेडियो से मिलता है और आज हमारे इस रेडियो सरगम पर बहुत सारे कलाकार हैं और बीच में मीनाक्षी जी हैं हमारे बीच में जो बचपन से संगीत के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका शौक भी रहा और उसे पूरा करते हुए उन्होंने पिताजी का भी सम्मान रखा मान रखा और पढ़ाई उन्होंने की और हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने मास्टरी की है तो हिंदी का कैसे आपको रुझान रहा क्योंकि और भी सब्जेक्ट थे जिसमें आप मास्टरी कर सकते थे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को ही क्यों चुना उसके पीछे का रहस्य क्या है बचपन से तो मतलब घर में मेरे जो दादाजी थे डॉक्टर थे तो माहौल तो यही था कि पढ़ने मैं अच्छी है तो इसको डॉक्टर बनाना है तो मुझे साइंस बायो ही दिलाया गया चूंकि स्कूल में भी टॉपर रही तो सबका था कि उस समय ऐसा था कि जो फर्स्ट आते हैं उनको साइंस पढ़ना है उससे जो कम वाले कॉमर्स और जो बिल्कुल ही मस्तिष्क हो वो सब आर्ट्स पढ़ेंगे <laughs> ऐसा उस समय का ट्रेंड था।, था तो मतलब वो घर में सबने बोला कि लेना है तो साइंस बायो लेकर किया पर चूंकि नियति को तो कुछ और ही मंजूर रहता है ना इंसान कुछ सोचता है तो, तो फिर ग्रेजुएशन हुआ मेरा और उसके बाद मैंने आई में अप्लाई किया हिंदी शॉर्ट एंड स्टेनोग्राफी की उसी समय एक ब्रांच खुली थी महिला आई तो मैंने पापा से बिना पूछे ही वहां अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने स्टेनोग्राफी भी की है और शॉर्ट एंड टाइपिंग दोनों हिंदी की और आपको बताऊं कि उस समय भी मतलब मैं वहां अकेली लड़की थी जो वहां पास हुई हूं आ, उसमें आ, भी उसके बाद मेरा विवाह हो गया ससुराल आई तो मेरे ससुर जी को लगा कि नहीं ये तुम्हारी ग्रेजुएशन वाली डिग्री पर्याप्त नहीं है हमको मास्टर्स चाहिए तो ऐसे में फिर मुझे लगा कि भाषा ही ऐसी चीजें जो मैं घर परिवार के साथ रहकर और इसमें आगे अपना करियर बना सकती हूँ तो मैंने साहित्य को चुना और एम किया उसके बाद पीएचडी भी किया और पीएचडी करने के बाद मैंने बीएड भी किया और इसी तरीके से बच्चे भी बड़े होते रहे वो भी पढ़ते रहे मैं भी पढ़ती रही और इस प्रकार से जॉब में आ गई और 12 वर्षों तक मैंने अध्यापन कार्य भी किया बच्चों को पढ़ाया आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और खास महिलाओं को जो कहते हैं कि समय नहीं मिलता आप शादी हो गए बच्चे हो गए तो पढ़ाई कैसे करेंगे हम लोग तो मुझे लगता है डॉक्टर मीनाक्षी जी से आप ये सीख सकते हैं उनसे ज़रूर फ़ोन करके बात कर लीजिए कि शादी होने के बाद बच्चे होने के बाद पढ़ाई कैसे आपने की तो शायद आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे किस तरह से उन्होंने अपने पढ़ाई जारी रखा फिर मास्टर्स किया उन्होंने पीएचडी किया डॉक्टरेट किया ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं घर में बच्चों को संभालते हुए तो ये बहुत ही खुशी है बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मुझे ख़ुद को एक इंस्परेशन मिल रहा है अंदर से कि आप सिर्फ रेडियो पर बोलो मत और भी कुछ करिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूँ और सभी को मोटिवेशन मिल रहा है डॉक्टर मीनाक्षी जी को सुनने के बाद अभा ये जैसे उनका शौक़ है बचपन का उसी शौक़ को हम लोग सुनना चाहेंगे और गीत संगीत के साथ जुड़ी हुई है और उसे मंच में प्रेजेंट भी करती हैं और बहुत ही अच्छा उनका वॉइस है तो हम लोग उनको सुनेंगे अभी अगली आवाज़ में आप डॉक्टर मीनाक्षी जी को गाते हुए सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका फिर से एक बार स्वागत है रेडियो सरगम पर नाइन्टी पॉइंट एट एफ एम सुनो से रेडियो के माध्यम से एक गीत की प्रस्तुति आपके सामने दे रही हूं। आज कल पा जमीन पर नहीं पड़ते मेरे आज कल पाँ जमीन पर नहीं पड़ते मेरे बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे जब भी थामा है तेरा हाथ तो दे जमी पर नहीं पड़ते मेरे धन्यवाद तो चलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन उन्होंने सुनाया और डॉक्टर मीनाक्षी रावल जी से हम इस गाने को सुना अब आप सुना है रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट एट एफ और मुझे फिर से कहना चाहिए कि सुनो दिल से और दिल से गाइए <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं विशेष कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि जैसे गीत संगीत की जो लिरिक्स हैं मीनाक्षी जी आप कैसे याद रखते हैं किस तरह से आपका प्रिपरेशन होता है बच्चों को पढ़ाना अपना काम करते हुए इन सभी चीज़ों को कितना टाइम आप देते हैं कैसे समय निकालते हैं जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से ही ऐसी आदत रही है कि म्यूज़िक के साथ ही काम चलता है तो अभी भी वही है कि जब किचन में काम करती हूँ तो या तो मैं गुनगुनाती हूँ या रेडियो चलता रहता है गाने चलते रहते हैं और उसके साथ ही काम चलता है तो वो सुनते सुनते ही कई सारे जो पसंद के गाने उनके लिरिक्स याद हो जाते हैं और बच्चों का भी यही रहता है कि जब अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं बेटी ने आ, बेटी एडवोकेट है हाई कोर्ट में और बेटा बी टेक कर रहा है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो अब तो खैर बड़े हो गए अपने आप से सब कर लेते लेकिन जब छोटे थे तब भी रहता था कि उनको मैं आ, काम के साथ ही मेरा काम चलता रहता था उनका होमवर्क चलता रहता था और इसी प्रकार से अपने स्कूल का भी चलता रहता था मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जैसा समय होता था उसके अनुसार एडजस्ट करते थे में और इसी कारण मैं प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य बैठा पाई चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस को सुनकर और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को इन अनुभवों को हमें आगे तक पहुंचाना है और लोगों तक शेयर करना है ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता रहे तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक और गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे तो ज़रूर सुनाइए मीनाक्षी जी धन्यवाद एक्चुअली साहित्य की स्टूडेंट रही हूं तो श्रृंगारस मेरा प्रिय रस रहा है तो मैं उसी का एक गीत आप लोगों को सुना रही हूं किस लिए मैंने प्यार किया दिल को यूँ ही बेकरार किया शाम सवेरे तेरी राह देखी रात दिन इंतजार किया हो किस लिए मैंने प्यार किया आँखों में मैंने काजल डाला माथे पे बिंदियाँ लगाई ऐसे में तू आ जाए तो क्या हो राम दुहाई छुप के मन में अरमानों ने ली कैसी अंगड़ाई कोई देखे तो क्या समझे हो जाए रुसवाई मैंने क्यों श्रृंगार किया दिल को यूं ही बेकरार किया शाम सवेरे तेरी राह देखी रात दिन इंतजार किया हो किस लिए मैंने प्यार किया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आपके गाने में दम है अट्रैक्शन <laughs> है एक प्यार है जो हम सभी को बांध के रखा अंत तक आइए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा मीनाक्षी जी आप लिट्रेसियर से जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ काफ़ी समय आपने बिताया है आपने कहा कि 12 वर्ष तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो हमारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन सभी के लिए उनके करियर के लिए उनका ऑलराउंड हेल्थ के लिए आप एक मैसेज के तौर पर कुछ बातें ज़रूर बताइए हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है और किसी भी व्यक्ति का विकास व्यक्तित्व का विकास केवल मातृभाषा से ही होता है तो आ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि सभी विषय अपना अपना महत्व रखते हैं लेकिन भाषा का जो है वो अपना महत्व है और उसको जाने बिना ज़मीन से जुड़े बिना कोई भी ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती और अभी वर्तमान में तो ये चल रहा है कि जो विदेशी कंपनी है वो भारत में अपना व्यवसाय अपना बिजनेस तलाश रही हैं तो जब कभी हमें अपने बिज़नेस को कहीं फैलाना होता है तो सबसे पहले वहाँ की भाषा को सीखना होता है तो आपको मैं बताऊँ कि विदेशों में भी कई जगह हिंदी की यूनिवर्सिटीज़ बनी है वहाँ के लोग हिंदी का कोर्स कर रहे हैं और यहाँ आकर अपनी उस भाषा को सीखकर कर यहाँ के स्थानीय लोगों से वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं अपनी आजीविका कमा रहे हैं तो कभी भी भाषा को अपनी जो मातृभाषा है हिंदी है, उसको उसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि अक्सर ये रहता है पेरेंट्स जैसे मतलब मैंने काफ़ी कटु अनुभव भी रहा कि जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी और पेरेंट्स आते थे तो उनको रहता था अरे ठीक है मैडम हिंदी में कम आए तो क्या है आगे तो इसको साइंस में मैथ्स में अपना करियर बनाना है पर हम लोग उनको यही समझाते थे कि जब तक मातृभाषा पर पकड़ नहीं होगी वो कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता क्योंकि ये भाषा है जो संस्कार देती है ये भाषा है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है और बिना संस्कार संस्कृति के किसी भी कोई भी अच्छा व्यक्तित्व तो बन ही नहीं सकता है तो इसलिए अपनी भाषा से जुड़ें भाषा का सम्मान करें और उसको हीन दृष्टि से ना देखें गर्व से कहें कि हम हिंदी भाषी हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत ही अच्छी बात है आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे यूथ अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आप गात बांध लें क्योंकि आप जिस मातृभाषा से जुड़े हुए हैं उसे रिप्रेजेंट करने में या उस भाषा में बोलने में आपको थोड़ा भी आ, अनकम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा सा कचोटिए थोड़ा सा अपने आप को समझाइए <laughs> मैं यही कहना चाहूँगा और कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि किसी एग्जीक्यूटिव लोग आते हैं या कुछ मीटिंग्स होते हैं आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि इंग्लिश में बोलने से लगता है कि कोई बड़ी कंपनी आ गई या बड़े लोग कुछ बातें कर रहे हैं तो ये हमारे मन के भाव है बस इन भावों को चेंज करना है राइट वे में राइट सोच के साथ आप चलिए और आप आपकी बारी तो आप हिंदी को इतना सुंदर ढंग से प्रेजेंट करें ताकि लोगों को लगे कि यही भाषा हमें सीखना चाहिए तो आपकी अपनी मातृभाषा के साथ इतना प्यार हो कि आपको बेझिझक बेधड़क अपनी भाषा में बोलने का पूरा हक है और उसे आप रिप्रेजेंट करें देखिए कुछ समय के बाद वो चीज़ें जो है लोग आपकी वाह वाह करेंगे ना कि तिरस्कार तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए और इस जहन से ये बात को हटा दीजिए कि भाषा Uh, कोई और सीखकर हम बोले ऐसा आपका कुछ अगर मन में होता होगा तो ये टेम्प्रेरी है चीज़ें थोड़ी देर के लिए है लेकिन जितना आप मातृभाषा से प्यार करेंगे उतना ही अपना राष्ट्र से अपना देश से प्यार होगा और आप एक अच्छे सच्चे नागरिक कहलाएँगे तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज रहा बहुत ही अच्छी भावनाएँ डॉक्टर मीनाक्षी रावल जी ने हमें बताया और हमारी और से रेडियो सरगम की ओर से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ आप सुनाए हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट सुनो दिल से अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीता